सहनौन सह वी कर्वा तेजस्विना तेजस्वीनावधीतमस्विषा वह ओम शांति शांति शांति, शांति दर्शन की इसकी अनुवाद की उन्तालीसवीं कक्षा पचपनवा अभ्यास चलेगा <coughs> कुछ वस्त्रों के नाम दिए हैं इन्होंने प्रारंभ में कंचुक कुर्ते के लिए आता है उत्तरीय जो ऊपर पहनने के वस्त्र होते हैं चादर आदि कंबल शब्द है और निशार रजाई इसको तुलिका भी कहते हैं और पादयामह पाय नीचे पहनने वाला और तूल शब्द रुई के लिए आता है इसी से तुलिका बन जाता है रजाई के लिए तो ये तो पुलिंग हो गए आगे शाटिका साड़ी और शय्या बिस्तर के लिए जिस पर लेटते हैं शयन करने का साधन और साथ में बिस्तर जिनके आधार पर हम शयन करते हैं जिनके द्वारा शयन में जिनका प्रयोग करते हैं वस्त्र भी हो गए रशना कमर बांधने के लिए जो नारा इत्यादि का प्रयोग करते हैं ये स्त्रीलिंग के हैं ऐसे उपानह शब्द भी स्त्रीलिंग में आता है हलंत अकारांत है ये और उष्णीष जो सिर पर बांधते हैं पगड़ी अंग प्रोक्षण अंग पहुंचने के लिए वस्त्र अंगूछा इत्यादि है तोलिया है और शिश कम ये टोपी सिर पर लगाने के लिए वस्त्र शब्द नपुंसकलिंग में आता है तो अधस शब्द साथ में बोल दिया तो अधो नीचे पहनने का वस्त्र धोती आदि और मुख मुख्रोक्षणम मुख पहुंचने के लिए छोटा सा रूमाल आदि कटी कटिशूत्रम कमर में बांधने का जो सूत्र है अर्थात कड़धनी या मेखला उपधान सिर के नीचे जो तकिया रख करके लेटते हैं और अवगुंठनम अवगुंठन घूंगट इत्यादि तो ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। क्रियाधिगण की धातु में दी है इसमें क्रियाधिगण की पहली ही धातु है क्री ढुक्री द्रव्य विनिमय द्रव्य का विनिमय करना वी उपसर्ग लगा देते हैं इसका तो उल्टा अर्थ हो जाएगा यानी क्री का अर्थ हो गया खरीदना, खरीदना शुद्ध छप गया है और वी लगा देंगे तो बेचना हो जाएगा बंध बंधने इसका बांधना अर्थ है और मंथ मथना अश ने भोजन करने अर्थ में इसी से बनता है अशन अनशन प्रातराश आदि शब्द मुशस्ते चोरी करने अर्थ में और क्लेश उपतापे किसी को दुख देना क्री धातु उभय पद की है डुक विमय लेकिन वी उपसर्ग लगा देते हैं तो आत्मनिपद में ही आता है इसका रूप तो मुख्य इसमें क्री धातु के रूप दिए हैं बाकी क्री के ही समान अन्य धातुओं के चलेंगे तो 60 संख्या पर इन्होंने दोनों पदों में उभय पद और परोसनी पद के दिए हैं क्रीणाति क्रीणित क्रीणन प्रत्यय आएगा और हलादी कित आएंगे तो तो इसमें ई हो जाएगा स्नाभ्यता आजादी कितन आएंगे तो इसका लोप होता जाएगा स्नाभ्यता ई हल्लेघो दोनों सूत्र हैं स्नाभ्यस्तुर आता है तो लोप करता है ई हल्लेघो हो ई कार करता है और जहां कितन प्रत्यय नहीं है चाहे हलादी हो या आजादी हो वहां स्ना रहेगा सुरक्षित से क्रीणाति यहाँ स्ना हैीणीत यहाँ हलादी तो यह में आजादी है तो लोभ हो गया क्रिनी क्रिनी क्रिनी वह, क्रिनी में क्री को कोके वृद्धि आदि चिक्रित और चिक्रगम विकल्प से होता है चिक्रियु चिक्रीय चिक्रय चिक्रय चिक्री चिक्रीम क्रेता क्रेता है इडागम नहीं होगा क्रीषति कृषत क्रीषंती लोट लकार में क्रीण तो क्रीणीता क्रीणीता क्रीणंत यहाँ भी वो इट के सामान ई कार और लोप होता जाएगा क्रीणी क्रीणीता क्रीणीता क्रीणी क्रीणा व क्रीणा और लंगलकार में अक्री था। अक्रीणीता यहाँ ईकार हो गया अकार में लोप हो हो गया क्योंकि है सर्वत्र तो सर्वत्र तो ही ईकार जाएगा और में में क्रियात लुंग लकार वृि होकर के सृद्धि से अक्रेशित अक्री अक्रम अक्रक्रैशी अक्रक्रिष्ट अक्रैशम अक्रैश्व अक्रैश्मा लिंग में अक्रेश्यत। ऐसे ही आत्मनिपद में क्योंकि वहां त तो या था आदि ये सभी इंगित प्रत्यय होते हैं सभी अपित होने से सभी इंगित हैं तो जहां आजाद इंगित आएंगे वहां लोप होता जाएगा जहां हलादि इंगित आएंगे वहां ईकार हो जाएगा तो क्रीणीतेणाते किणते यहाँ लोप हो गया कि थे और क्रीणी ध्वे तो क्रीणी ध्वे में तो इकार हो गया लेकिन में लोप हो गया क्रीनी वहे, क्रीनी चिक्रिये चिक्रिया चिक्री रे लिटलकार में और चिक्र चिक्रीशे चिक्रिया थे चिक्री ध्वे इंग हो जाएगा चिक्रीय चिक्रीय चिक्रीयीमे क्रेता इत्यादि और में में क्रेताते लोट्मतामे लमे अक्रीणीत अक्रीनाता अक्रीणीता अक्रीनाथीध्वीणी अक्रीणीमहे विधलिंग में यह कार्य हो जाएगा सर्वत्र सर्वत्रीणी और आशीर्ग में सी उगम हो करके गुण कृषि और लुंग में भी गुण हो जाएगा वृद्धि तो <spe> होनी <swag> नहीं है तो अकृष्टा अक्रेशाताम अक्रेश अक्रेष्ठा अक्रेशा अक्रेड अकृषी अक्रेश आता। अक्रेश तो इस तरह से इसी प्रकार से मंथ बंध आदि के भी रूप चलेंगे और वहां जहां जहां चार लकारों में शना प्रत्यय आएगा श्ना क्योंकि इंगित है तुंगित तो होने से मंथ और बंध के नकार का लोप हो जाएगा अनिदता हलुप थाया कुिति तो बधनाति ऐसे रूप चलेंगे मथनाति बधनाति में तो नकार है ही नहीं तो अश्नाति ही रहेगा मुष्णाति में नाकूणा हो जाएगा और क्लिष्णाति इसमें कुछ ये तद्धित प्रत्ययों का विवरण दे रहे हैं तत्र जातः है और तत्र भव ये दो प्रसिद्ध सूत्र हैं तो जात अर्थ में और भव अर्थ में अण प्रत्यय और भी जो अपवाद हैं उस अर्थ में वो सारे प्रत्यय होते हैं अण प्रत्यय होगा तो अंत में कार्य आना ही है और ऋणित होने से आदि अचको तद्तेश्वचा मादेय से वृद्धि हो जाती है श्रघ्न में कोई उत्पन्न हुआ है तो स्रघ्न तो ऊ को अ हो गया और मथुरा में उत्पन्न हुआ है तो माथुरा कन्कुब्ज में आदि एस में का है वृद्धि है पहले से ही तो कान्यकुब्जा ही रहेगा और सिंधु में वृद्धि होकर के सइंधु और और गुण से भ संज्ञा होने से गुण होकर के अबादेश सइंधव और अन्य अनेक अर्थों में ठग या ठय प्रत्यय ये भी चलते हैं प्राग्वहतिष और आ रहाद संख्या परिमाणार्थ नहीं प्रागवतेष्ठ आराद गोपुच संख्या परिमाणार्थ ठक तो गोपुच्छ संख्यावाची और परिमाणुवाची इन शब्दों को छोड़कर के अन्य शब्दों से ठक होता है और इनसे ठै होता है दोनों में ठकार ठ बचेगा था को एकादेश हो जाता है इसलिए छुटू से फिर उसकी इत संज्ञा भी नहीं होती तो मास शब्द में भव में मासे भव मासिक मास बनाएंगे तो षाण मासिक आदि अच को वृद्धि ठय करेंगे तो आदि अच को वृद्धि तथे आदे से होगी और ठक करेंगे तो किच से वर्ष से वार्षिक काल से कालिकल काल से तात्कालिक संख्या परिमाण ठग ठक तो अनवृत्ती है इसके अधिकार सूत्र है ये तो आप ठग नहीं कर लेना कहीं ये दोनों अधिकार सूत्र हैं तो अधिकार सूत्र लगा करके थोड़ी हम सिद्धि करते हैं विधि सूत्र लगाइए वहां जाकर के हम तत्र भवा आदि में तत्र जाता है यहां देखेंगे ऐसे कहीं कहीं ख प्रत्यय होगा तो प्रातःकाल शब्द से ख प्रत्यय होकर ईन आदेश प्रातःकालीन ऐसे सायंकाल से सायंकालीन सायकालीन ये लिख रहे हैं कि कालीन शब्द शब्द भी चलता है है लोक में, लेकिन वो शब्द है वो, उर्दू का जो हैं नीचे इसलिए कहा है कि ये शुद्ध नहीं है ट्यू तु और ट्यूल प्रत्यय भी होते हैं अवयों से साय चरम प्राणे प्रज्ञ भे तु ट्यू ट्यूलव्या जैसे अध्य शब्द से तो आज होने वाला अस्मिन दिवसे भव अद्यतन है पुरातन पुरा काल में होने वाला पुराना हो गया वो सायंकाल में होने वाला सायन तन बहुत प्राचीन है चिरंतन अभी का है इदानी इस तरह से भी प्रयोग आते हैं तद अधीत्य तदवेद उसको पढ़ता भी है और जानता भी है तो इस अर्थ में भी जो भी यथासख्य यथासंभव जिस प्रातिपद से जो प्रत्यय कहा गया है वो हो जाएगा अणया जैसे वेद पढ़ने वाला है कोई और ये वेद को समझने वाला है वेदज्ञ है तो वेद से ठक होकर के वैदिक से पौराणिक तर्क से तार्क कह न्याय में आदि आदिज को वृद्धि तो यहां नहीं हो पाएगी क्योंकि पहले से ही वृद्धि है परंतु इसका अलग सूत्र बनेगा क्या लगाएंगे हम न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्व तुताभ्याम ऐच यकार और वकार न यवाभ्याम पदांताभ्याम यकार और वकार जहां आते हैं तो उनसे पूर्व पूर्वौत्याम उनसे पूर्व जो भी उनसे पूर्व ऐच का आगम हो जाता है तो ऐच में आई, आई होकर के तो नई नकार के आगे आई जुड़ जाएगा नाम में आई की मात्रा लग जाएगी और बाकी जो कहते हुए नैयाय और एक नैयाय कह ऐसी व्याकरण तो वकार में आई की मात्रा जुड़ करके व्याकरण है तेन परोक्तम उसके द्वारा प्रवचन किया गया अर्थात पुस्तक इत्यादि जो बनाते हैं तो वहां भी अण प्रत्यय अथवा अगर वृद्ध शब्द है तो छा छत्यय ये हो जाएंगे जैसे ऋषि शब्द से ऋषि ने कोई ग्रंथ बनाया तो री को वृद्धि होकर के आर्ष मनु ने बनाया है तो वृद्धि हो करके और गुण लगे मानव में क्योंकि पहले से ही वृद्धि है तो इसका नाम हो गया वृद्ध वृद्ध नाम होने से वृद्धा छ से छ हो गया तो पाणनी है स्त्री में पाणीनी यह वाल्मीकि ये भी वृद्ध है तो छ हो के वाल्मीकि <coughs> तस्येदम उसका यह इस अर्थ में भी जैसा प्रा, जैसा प्रातिपदिक है वैसा जिस सूत्र से जो प्रत्यय कहा गया है वो हो जाएगा जैसे दिन शब्द से ठक होकर के दैनिकम और अहन शब्द से आदयश को वृद्धि और हमें जो आ है उसका लोप होकर के आहनिकम देव शब्द से अणु प्रत्यय करके दैव शरद में अणु प्रत्यय हो गया तो लोक शब्द से लौकिक भूत से भौतिक तो ये सब ताधित शब्द कहलाते हैं तधितांत उदाहरण के वाक्य देखें मम समीपे कंचुक अधोवस्त्रम अंग प्रोक्षण उत्तरीय उपान चाहती ये सब हैं परंतु उष्णीषम शिस्कमच न स्त उषणिष पगड़ी और शिवस्क है शीरस्क टोपी हो गई हैट वो नहीं है सैंधवम आने तो सैंधवम सिंधु से बनता है सैंधव तो नमक के लिए बोलते हैं और इन्होंने ये क्या लिख दिया इसमें अच्छा घोड़ा लाओ अर्थ लिख दिया है और नमक लाव दोनों अर्थ हो जाएंगे सिंधु नदी के आसपास घोड़े भी बहुत से होते हैं और नमक भी काफी बनता है तो दोनों अर्थ निकल आते हैं इदानी तनाह छात्रा पुरातन छात्रवत न गुरु भक्ता सन्ती इस समय के छात्र इदानीन तनाहा और पुरातन और छात्र का समास कर दिया और वती प्रत्यय पुरातन छात्र के सामन गुरुभक्त नही है अवश्यम पठ स वस्त्रण क्रीणा क्रिनात। क्रीणा व क्रीणा क्रीणीया क्रीष्यति वुस्तक विक्रेता तो क्रीधात से त्रिच प्रत्यय अण्वल पुस्तक बेचने वाला पुस्तक विक्रेता पुस्तक विक्रणीते पुस्तक क्या कर रहा है विक्रेता कौन हो गया है बेचने वाला तो विके बेच रहा है या खरीद रहा है बेच रहा है सचौरम बधनाती दधी मथनाती है हाँ, उपसर्ग होगा तो आत्म पद में आएगा वैसे उभय पद का है ये लेकिन भी लगा देंगे तो पद। मतनाती भोजनम दुर्जनम कस्यापि क्लिष्णा कस्याति तुम अपने वस्त्र कुर्ता धोती पायजामा कंबल रजाई इत्यादि स्वच्छ रखो तो तुम स्वकीयम स्वकीय वस्त्र स्वीयानी वस्त्राणी स्वकियानी वस्त्राणी करके उसके बाद फिर तो एक एक का नाम है तो हम स्वकियानी वस्त्राणी तो कुर्ता का हो जाएगा कंचुकम द्वितीया का एक क्वेश्चन और धोती का हो गया शाटिका अधो और पायजामा पादयामम कंबलम निशारम और कंचुकम टोपी और अंगप्रोक्षणम का नहीं का हो गया मुखप्रोक्षणम और तकिया उपधानम चुचिनी नुँ। शुचि शुचिनी शुचिनी या स्वच्छ तो शुची ने स्थापे रखो बनाए रखो उनको ऐसे ही कुर्ता और धोती पहनो लो तो कंचुकम अधो वस्त्र स्त्री अपनी साड़ी और मेघला पहनती है और घूंघट नीचे करती है जो स्त्री हा स्वकीम शाटिकाम कटी धारयति और घुघट नीचे करती है, है। अब नीचे करती है नीचे ही करोती। या करोती। नीचे ही करोची अपना जूता या चप्पल पैर में पहनू अब यहाँ क्योंकि जूता उपान हर शब्द स्त्रीलिंग में आता है तो स्वकीय लेकिन जूते दो होते हैं तो स्वकी ये हू स्वकी ये हू हा दो हो गए ना और चप्पल यहाँ भी ऐसी बोलेंगे पाद त्राणे हाँ या का प्रयोग करते पैर में पहनो तो पादयोर दो पैर होते हैं पैर में पहनो पादयोर धारा पैरों में पहनो आधार नमक लाओ स आने छात्रों की प्रतिवर्ष त्रैमासिक षण मासिक और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। छात्राणाम प्रति वर्षम परीक्षा के साथ में ये परीक्षा का बनेगा विशेषण तो त्रैमासिकाहमासिकाह वार्षिकाश्चमासिका हाँ यही तो बोला मैंने लेकिन हाँ ये गलत हो गया क्योंकि मासिक षाण मासिक और वार्षिक ये जो शब्द हैं ठक प्रत्यांत तो ठक प्रत्यांत का स्त्रीलिंग में टिडाने से नीप होगा मासिक, तो त्रैमासिकाण मासिक वार्षिक जायंती परीक्षाएं होती हैं या आयोज्य ऐसे भी अगर एक होगी तो भगवती कह देंगे आज कल के मनुष्यों में सत्य प्रेम अहिंसा और धर्म पुराने लोगों के तुल्य नहीं है हाँ इदानी तनेशु मनुष्येशु इस समय के मनुष्यों में सत्यम प्रेम अहिंसा धर्मश्च पुराने लोगों के तुल्य अब यहाँ बहुवचन लगाएंगे वती प्रत्यय आएगा तो बहुवचन से कोई मतलब ही नहीं समास जब हो जाता है मतलब ये जब प्रत्यय कर लेंगे हम तो बीच की व्यक्ति तो हट जाएगी तो पुरातन जनवत पुरातन मनुष्यवत पुराने लोगों के तुल्य न संति संति इसलिए कि तीन है ये सत्य प्रेम और अहिंसा धर्म चार हो गए तो न संति पुरातन मनुष्यवान न संति उसके समान नहीं है वैदिक धर्म सनातन पुरातन और चिरंतन है तो वैदिक धर्म हा, सनातन हा, पुरातन चिरंतनश्चातनीय ये कौन सी नई उपज हो गई आपकी ये ट्यू और ट्यूल प्रत्यय किस अर्थ में हो रहे हैं और उसी अर्थ में आपने एक और प्रत्यय कर दिया और वो भी छह प्रत्यय ले आए जो कि वृद्ध से होता है जवान है ये तो ये वृद्ध कहाँ है वृद्ध संज्ञा तो जब आदि अच्छी वृद्धि का होता है तब होती है तो आप कैसे पुरातन से पुरातनीय बना लोगे और जो तनका अर्थ है वही ई एक अर्थ है तो पहली बात दो दो प्रत्यय कैसे हो गए फिर छह प्रत्यय हो कैसे जाएगा आपने प्रत्यान्त से प्रत्यय एक और कर दिया हाँ वैदिक धर्म है, सनातन पुरातन चिरंतनश्चा इस सभा में वैदिक स्मार्त पौराणिक धार्मिक आदि ये सब विद्वान बैठे हैं। तो अस्याम सभा सदने अ संसदी तो वैदिकता पौराणिक धाका वैयाक साहित्य अन्येच मीमा अनेंस हाँ तथा तिष्ठन्ति अने विद्वांसस्ठदंती अने विद्वांस अन्य धर्मशास्त्र अष्टाध्यायी आदि इनको अवश्य पढ़ो तो चतुर वेदान धर्मशास्त्र या बहुवचन लगाएंगे धर्म शास्त्राणी उपनिषद का आपने क्या लिखा चतुरो चतुर वेदांक चतु हाँ चतुर वेदांत हाँ उप निषद बचन में और वाल्मीकि रामायणम ये एक ही है उपनिषद उपनिषद उपनिषद उपनिषद वाल्मीकि या वाल्मीकि रामायणम व्यास रचित महाभारतम गीता कर सकते हैं या। कर सकते हैं है वाल्मीकिण पहले मैंने यही बोला था जी, व्यास, व्यास रचित महाभाष्यम महाभारतम गीताम अष्टाध्यायी अष्टाध्यायीम अव्यम पठ व्यास रचित के हैं व्यास व्यास के लिए। जिस से व्यास के लिए ना ना देम ना। देम एक तो हैं के लिए मुनि नंबर हाँ तो ये प्रत्यय तो सब विकल्प से होते हैं हम विग्रह वाक्य नहीं कर सकते क्या समर्था नाम प्रथमा पूरा अधिकार चलता है चौथे पांचवी अध्याय में ये सब प्रत्यय विकल्प से होते हैं तत्य वैयासिक इसलिए स्त्रीलिंग बोलता है वैयासिकी दैनिक कार्य प्रतिदिन करो तो दैनिक कार्य दैनिक दैनिक कार्य दैनिक प्रतिदिन कर्तव्य कुरु भौतिक लौकिक और पारलौकिक सुख चाहो भौतिक लौकिक च सुखम् इच्छा, देव फल खरीदता है देव फला क्रीण तो वस्त्र खरीदता है तो वस्त्र या वस्त्र क्रीणा क्रीणासी मैं पुस्तकें खरीदता हूँ पुस्तकम या पुस्तक क्रीणा वह वस्त्र बेचता है स वस्त्र विक्रीणीते आत्मनिपद पुस्तक पुस्तक पुस्तक विक्रेता विक्रेता पुस्तक बेचता है पुस्तक विक्रेता, पुस्तकानी विक्रीनी राजा अत्याचारी को बांधता है राजा चोर वस्त्र चुराता है और दुख देता है चोर चोरो वस्त्रणी मुष्णी और दुख देता है क्लिष्णा हरि समुद्र से अमृत को मथता है तो हरि ही समुद्रात सागरात अमृतम सागरा अब ये वाक्य देने से क्या होता है ना कि और ये पौराणिक सिद्धांत और फैलते हैं कि अच्छा समुद्र से अब कोई बढ़ेगा इन वाक्यों को तो ये भी तो संस्कार बनते हैं ना कि ये वाक्य का अर्थ क्या है अर्थ भी तो घुसता है बुद्धि में तो शेख संस्कार बनते हैं क्योंकि उस परंपरा से रहे हैं ये तो ऐसे ही वाक्य चुनते हैं ये क्योंकि जब वाक्य ही गलत है ये समुद्र से जो अमृत कहां से निकल आएगा अशुद्ध शुद्ध वाक्यों में देखिए क्रयति इन्होंने जैसे हम भुवादी गण में बनाते हैं शब प्रत्यय करके वैसे न बनके किरणाती ऐसी विक्रणीते बदनाती है समुद्रात सुधाम अच्छा यहां जो था ना ये समुद्र से अमृत को तो यहाँ पर द्वितीया ही होगी क्योंकि मत धातु मत धातु द्विकर्मक है मंथ धातु तो हरी ही समुद्रम अमृतम मथनाती या सुधाम मथनाती क्योंकि मथ रहा है तो समुद्र समुद्र मथा जा रहा है तब निकलेगा अमृत जैसे गाय को दूधता है तो गाय दूही जा रही है तब दूध निकलेगा ये जो धातु होती है ना द्विकर्मक इनमें भी एक नियम काम करता है कि द्विकर्मक ये दोनों कर्म एक साथ नहीं बन जाते एक कर्म पहले बना दूसरा कर्म बाद में बना क्रिया एक ही, ही हुई जैसे राजा से धन मांगता है पहले कर्म कौन बनेगा राजा या धन मांग किससे राय राजा बनेगा अब धन बाद में देगा वो मांगने से हम गाय को धूता है तो पहले कर्म गाय बनेगी या दूध बनेगा और वास्तव मुख्य कर्म यही होता है के राजा से लेकिन कहने में ऐसे आता है वाक्य में ऐसे लग रहा है कि धन मांगता है धन मुख्य कर्म है दूध दूधता है दूध मुख्य कर्म है लेकिन दूध है कहाँ अभी अभी दूध कहाँ है अभी धन कहाँ है हमारे सामने गाय है राजा है मुख्य कर्म गौन कर्म जैसे राजा दुण... जो क्रिया के पास आ रहा है वाक्य राजा से शब्द जो क्रिया राजा से धन मांगते रहा हूँ मैं जो क्रिया के पास आ रहा है शब्द आप बाकी बोलो ना दोबारा राजा से धन मांगता है हाँ। ये मुख्य कर्म क्या होगा अरे क्रिया के पास कौन सा आ रहा है शब्द है। फिर वही वो हाँ। गौण कर्म तो कौन सा ये आ, राजा से हाँ राजा गौण कर्म तो हो गया लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये ये मुख्य कर्म इसलिए बोला गया की अंतिम परिणाम वही निकलेगा अंत हमारा क्रिया का हम मांगना क्रिया कब बंद करेंगे धन मिल जाएगा तो या या मांगते रहेंगे तभी बंद कर देंगे हम्म तो अंतिम जो प्राप्ति होती है वो तो कर्म है ठीक है लेकिन अंतिम प्राप्ति बाद में होती है पहले कर्म दूसरा बनता है तो ऐसे दो कर्म धातु में बन जाती हैं क्योंकि दूध निकालने के लिए गाय चाहिए हमें बिना गाय के दूध निकलेगा नहीं तो ठीक है दूध कर्म है उपलब्धि वही करनी है लक्ष्य हमारा वही है लेकिन गाय तो सामने रखनी होगी उसको दोना होगा इस तरह से दो कर्म बन जाते हैं अगला अभ्यास देखिए फेनिल छप्पनवा अभ्यास फेनिल साबुन जिसमें फेन होते हैं फेन कहते हैं झाग के लिए फेनादिलत अच्छे सूत्र है ये लक्ष्य प्रत्यय जाता है फेन शब्द से दर्पण दृप से बनता है तो यह शीर्ष्य के लिए आता है जिसमें प्रतिष्छाया दिखाई देती है अलंकारह अलंकार आभूषण सजावट का सामान और हारह तो माला के लिए हार बोल देते हैं कर्ण पूरा कान को पूरने वाला कनफूल कान में पहनने का आभूषण आभुशन। ये आभूषणों के नाम चल रहे हैं सब नूपुरह ये नीचे पैरों में पहनते हैं जो पायजेब यानी कि पाद पाद का पाय हो गया है मेखला ये कमर में पहनते हैं ये भी आभूषण के रूप में चांदी की बनती है ना वो महिलाएं पहनती हैं प्रसाधनी बाल संभालने के लिए जो कंगी है और वेणिका बालों में लगाते हैं जो सिंदूर कौन चांदी ये, तो ये आभूषणों में चल रहा है मैंने नहीं बोला कर वो, वो आभूषण नहीं जो आप कह रहे हो वो इसीलिए वेन वेणी सिंदूर अंजन आँख में लगाने के लिए गंध तेल जिसमें गंध आती है ऐसा तेल अर्थात इत्र परफ्यूम और तिलक शब्द अंगुलियक जो हाथ में अंगुली में पहनते हैं अंगूठी और केयूर जो ऊपर भुजा के ऊपर पहनते हैं भुजा में बाजू बंद और ग्रैवेयक ग्रीवा शब्द से ग्रैवेयक चांदी की पहनते हैं जो बहुत भारी होती है और कुंडलम कान की बाली कंकड़म हाथ में पहनने के लिए कंकड़ कंगना कड़े इसको बोलते हैं और कंठा भरनम, गले में हार इत्यादि नाशा भरणम नाक में नाक में जो नथनी आदि होती है सब ये सब आभूषणों के नाम आ गए इसमें विशेष करके महिलाओं से संबद्ध है क्रियादि गण की धातु में और ग्रह धातु ग्रहण करने अर्थ में आती है तो इसमें संप्रसारण हो जाता है चार लकारों में तो स्नाकित होने से तो गृहाति गृहणीत गृहणती इस तरह से सम उपसर्ग लगा देंगे संग्रह करना ग्रह उपादान धालतु है ये ग्रह उपादा ग्रहण करना लेना अनु लगा देते हैं तो अनुग्रह करना अनुग्रहणा विशेषणों में सौभाग्यवती तो मतु प्रत्यय है ये स्त्रीलिंग में उगित श्र सि होकर के सौभाग्यवती और विधवा धबा कैसे कहते हैं पति के लिए धब तो जिसका पति चला गया है वो विधव विधवा तो ग्रह धातु के रूप इन्होंने दिए हैं इसमें इकसठ संख्या पर लेकिन बहुत कुछ इसमें क्री धातु के समान ही रहेगा बस अंतर वही पड़ता है चार लकारों में कि इसमें संप्रसारण हो जाता है तो इसलिए इन्होंने अलग से दे दिया है बाकी तो इसमें कोई नई बात नहीं है और और लुंगलकार में वहां क्योंकि स्थिति वृद्धि परसीु तो एक जहां होगा वहां वृद्धि करता है वो एक वृद्धि परिभाषा के आधार पर अब ग्रह में तो ऐसा नहीं हो पाएगा तो यहाँ अग्रहित ऐसा ही चलेगा रूप अग्रहित अग्रहीाम अग्रहीषु लुंगलकार में और तो कोई इसमें नई बात नहीं है बस खुल संप्रसारण की बात है और संप्रसारण जब हो जाएगा तो री में रेफ श्रुति मानते ही है नकार को नकार भी साथ में हो जाएगा नियम देखिए कुछ और इन्होंने तद्धित प्रत्ययों को लिया है तेन तुल्यम क्रिया चेत ही और दूसरा सूत्र है इसी के आगे तत्र तस्य तस्व तो तेन तुल्यम उसके समान क्या क्रिया शरीर नहीं कोई मकान गाड़ी नहीं क्रिया तो उस अवस्था में वती प्रत्यय हो जाता है और तत्र तस्य इव इसमें वती की नृति आ रही है उसमें और उसका यहां पर भी इस अर्थ में इव लगा के उस मैं उसमें के समान और उसके समान इव का अर्थ है समान इस अर्थ में भी वती प्रत्यय हो जाएगा वती का वत बचेगा और याव्य बन जाते हैं शब्द सर्व विभक्ति ही इस सूत्र से जैसे ब्राह्मण के तुल्य तो ब्राह्मण के तुल्य यहां पर क्या तात्पर्य क्रियाएं उसकी व्यवहार आचरण ब्राह्मण के तुल्य है और क्या देखेंगे हम उसमें शरीर नहीं देखेंगे शरीर तो एक जैसे होते हैं सबके या ब्राह्मण का शरीर को तरह का होता है खुरदरा चिकना या हाथ पे रंग और कहीं हो उनके ऐसा तो है नहीं तो ब्राह्मण क्रिया के रूप में ऐसे ही क्षत्रिय वैश्यवत सूत्रवध नहीं, नहीं, नहीं। अव्यय होते हैं सभी और दूसरा था तत्र तस्य तस्व जैसे राम शब्द ये बोल देते हैं ना कि राम के समान रूप चलेंगे इसके रामवत ऐसी भगवती क्रिया के समान रूप चलेंगे भगवतीवात तो यहाँ तत्व ये घट जाएगा उसके समान और एक आगे सूत्र दिया तस्य भाव त्वतलो काफी प्रसिद्ध सूत्र है ये भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होते हैं दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं जब त्व बोलते हैं तो सकलिंग होता है तल बोलते हैं तो स्त्रीलिंग होता है तलंगानुशासन का सूत्र है और स्त्रीलिंग में होगा तो फिर टाप भी करना पड़ेगा आजाद से हिंदी में इसी को पन कह देते हैं पन मनुष्य पन, पशु पन, पशुपन पन, लेकिन बुढ़ापन नहीं बोलते वहां बुढ़ापा हो जाता है वहां बन गया तो त्व के रूप त्व प्रत्यांत के रूप नवो श्रीलिंग में ग्रह के समान तल प्रत्या के स्त्रीलिंग में जैसे लघु शब्द है तो लघुत्वम अथवा लघुता दोनों प्रयोग हो जाएंगे तो विग्रह कैसे करते हैं लघुत्वम लघुनो भाव भाव अर्थ में और तस् भाव सृष्टि करके मनुष्यस्य भाव ऐसे गुरोर्भाव गुरुत्व गुरुता ऐसे ही ब्राह्मण ब्राह्मण से भाव ब्राह्मण क्षत्रियत्व शूद्रव वि चलाइए रूप नहीं आप पूछते रहे मैं भी उत्तर दे रहा हूँ आप पहले पोलिंग में चलाइए या नबो सेलिंग में चलाइए और दिवचन लाइए पहले और मुझे अर्थ बताइए से क्या है नहीं नहीं आप लघुत्वे बोलिए लघुत्वम लघुत्वे आप लघुत्वे का अर्थ और समझा दे मुझे है क्या ये दो लघुत्व कौन से है फिर भाव में एक रहता है हमेशा भाव में कोई भी शब्द हो एक वचन रहता है कभी आपने सुना है जनता संति जनते दो मनुष्य बैठे तो हैं जनते संति ऐसे बोलते हैं है ये कोई अव्यय नहीं है लेकिन लेकिन आप द्वित्व और बहुत कहाँ से लाओगे भाव है ये क्योंकि अव्ययम में तो कोई लिंग होता ही नहीं अव्ययम त्रिशुलिंगेशु सर्वासूच्यक्तिशु सदृश hmm. hmm. सदृशम त्रिशुलिंगेश समान रहेगा लेकिन यहाँ तो लिंग आ रहा है देखो आप नबूसर लिंग और ये मिस्त्री लिंग चल रहा है तो विद्वत्व करेंगे तो विद्वत्व ऐसी ही विद्वत्ता और दीन से दीन से दीनता हीनता मूर्खता खिन्नता दुष्टता बहुत प्रयोग होता है इन शब्दों का इसी भाव अर्थ के अधिकार में ही आगे सूत्र आता है गुणवचन कर्मणि कर्मणिच इसमें एक शब्द और जुड़ गया भाव तो चल ही रहा था इसमें कर्म और जुड़ गया सूत्र में गुणवचन कर्मणि कर्मणिच यानी भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में यहां श्यय प्रत्यय होगा शय का या बचेगा वृद्धि होनी ही है आदि एच लेकिन ये किन सूत्रों से करता है अपना कार्य तो सूत्र बता दिया गया है गुण गुणवचन ब्राह्मणादि गुणवचन अर्थात गुणवाचक शब्द होने चाहिए और कुछ गुणवाचक नहीं है जाति वाचक है उसमें इनकी गिनती करा दी गई है ब्राह्मणादि गण में उनकी उनसे होता है जैसे शूर शूर हम किसको कहते हैं जिसमें बल होता है शूरता होती है तो गुणवाचक हो गया शब्द यहां गुणवाचन गुणवाचक का तात्पर्य है वो तो आप जब प्रथम देखेंगे वहां तो वहां विग्रह किया गया है गुणम उक्तवान इति गुणवचन जिसने गुण को कहा है पहले क्योंकि शूर तो विशेषण है शूर कहा है गुणवाचक गुण। है? गुण है शूर गुण ये मनुष्य शूर है मनुष्य गुण है क्या द्रव्य तो तो हम तो शूरले रहे ना सूरस से भावा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं शूर गुण से भावा। कि के सूरम गुण है उसका भाव सूरस से भाव कह रहे हैं ना तो गुणवाचक का अर्थ है कि कोई शब्द हमने बोला और वह शब्द इसलिए बोला कि पहले हमने गुण को देखा तो गुणम उक्तवान इति गुणवचन है जिसने पहले गुण को कहा है पहले गुण को हमने देख लिया है उसमें शूरता को देखा तब शूर कहा उसको वीरता को देखा तब वीर कहा उसको ऐसे शब्द यानी कोई नाम नहीं है शूर उसका एक तो नाम होता है संज्ञाएं होती हैं, वो नहीं गुण के आधार पर किसी का नाम पड़ता है उसे कहते हैं गुणवचन तो शूर से क्षे होकर के शौर्यम अभी अपवाद नहीं है त्वा और तल का सूरत्व और शुरता भी बनते रहेंगे हैं सुंदर से सौंदर्यम और सुंदर नाम है क्या किसी का गुण के आधार पर हम कह रहे हैं सुंदर इनका बन रहा है विशेषण वो ऐसी धीरे से धैर्य सुख से सुख तो स्पष्ट ही गुण वाचक ही है इसमें तो कोई बात ही नहीं है तो सौख्यम ऐसी कवि अब कवित्व किसी के अंदर है तो कवि कह दिया उसको तो काव्यम उसका जो रचना है उसका कर्म ये कर्म अर्थ होगा यहाँ भाव में आवश्यक नहीं है भाव और कर्म दोनों अर्थ एक साथ निकलाएं कहीं कहीं भाव निकलेगा कहीं कर्म निकलेगा यहाँ कर्म अर्थ अधिक संगत रहेगा काव्यम में ईश्वर के वेद को भी काव्य कहते ही देव ब्राह्मन से काव्यम न मारा ब्राह्मण से ब्राह्मण्यम ऐसे ही विदग्ध उससे बनेगा वही दग्ध्यम और विध्वस में करेंगे तो यहां संप्रसारण भी हो जाएगा तो वही दुष्यम वस धातु है ना तो विद्व यहां पर वही आदि वृद्धि हो करके वही दुष्यम आगे दिखा है कि कुछ शब्दों के अंत में श्यय अर्थात ये या। या जो अ है अप्रत्यय अण इत्यादि तो ये स्वार्थ में भी होते हैं और स्वार्थ का तात्पर्य होता है कि शब्द से प्रत्यय तो कर लिया लेकिन शब्द का अर्थ नहीं बदला वही रहा जो प्रत्यय लाने से पहले था ऐसे प्रत्ययों को कहा जाता है स्वार्थ होना जैसे बंधु का अर्थ क्या है हमारा कोई संबंधी और बांधव का अर्थ तो बहुत से लोग दोनों बोल देते हैं बंधु बांधव <laughs> कि नहीं समझ में आ रहा है तो बंधु बांधव बंधु और बांधव दोनों एक ही अर्थ तो अण प्रत्यय यहाँ पर स्वार्थ में हो गया बांधव प्रज्ञ और प्राज्ञ दोनों का एक ही अर्थ है अणप्रत्यय स्वार्थ में हो गया प्रज्ञ में विद्वान है प्राज्य भी विद्वान है ऐसी रक्षस हलंत रक्षस रक्षसी रक्षांसी, लेकिन जब अण प्रत्यय कर लेते हैं तो ये स्वार्थ में पुल्लिंग बन जाता है राक्षस अब करुणा शब्द स्वयं ही गुणवाचक है जैसे पीछे का था ना सुख से सौख्यम ये भी ऐसा ही है अच्छा सुख का अर्थ तो क्या है हम्म, या तो हम सुखी व्यक्ति ले लें तब तो ठीक है कोई बात नहीं जैसे पाप का अर्थ पापी भी होता है और पाप भी होता है तो सुख का अर्थ सुख भी और सुखी भी तो उस अवस्था में तो सौख्य बन जाएगा नहीं सुखी का जो भाव है सौख्य लेकिन सुख को अगर हम सुख भाव में ही ले रहे हैं तो स्वार्थ में क्षय प्रत्यय होकर सौख्य बन जाएगा ऐसी करुणा शब्द है करुणा का अर्थ करुणा से युक्त वाले को तो कह नहीं सकते हम तो करुणा गुण ही हुआ धर्म ही हुआ और उसी से ने बन गया तब भी उसका वही अर्थ रहेगा हम्म चतुर्वर्ण चार वर्ण और चातुर्वर्ण इसका भी वही चार वर्ण होना अर्थ वही रहा ऐसे ही सेना और सैन्य सेना का होना सैन्य और जो दिख रही है हमें वो सेना है ही पहले से ही समीप अब समीप कह लो या सामीप्य कह लो क्या अंतर पड़ता है गुरु के समीप गुरु के सामीप्य त्रिलोक त्रैलोक ऐसे बहुत से मिलेंगे शब्द जो स्वार्थ में प्रत्यय हो जाता है, है? हाँ वो भी ऐसे ही है एक और सूत्र आया इसी प्रकरण में भाव और कर्म अर्थ में उसमें प्रत्यय बदल गया है पृथ्वादिभ्यमिच विकल्प करके इमिच प्रत्यय भी हो जाता है तो ईमनिच का क्या बचेगा दो अनुबंध हैं इसमें इमन अब इमन बचेगा तो भसंजया तो होनी ही है आजादी है ये तो भासन्या हो करके तुरु नहीं वहां तो ये भव संज्ञा के अधिकार में जहां भस्य का अधिकार चलता है एक तो वहां था ये वैदुष्य पीछे बनाया था ना वहां तो बसो के अधिकार में ही है ये तो वैदुष्य में संप्रसारण भी करेगा वो और दूसरा हम जो यहां देख रहे थे प्रत्यय वाला वो यह क्या नाम इम प्रत्यो करेंगे हम तो इमनस में टी भाग का इसमें लोप हो जाता है संजय होने से तो इसी में चार प्रत, इसी में तीन प्रत्यय पड़े हैं ये तुरस्टे में यह सुन च और ईसुन तीन प्रत्यय आ गए उसी के आगे सूत्र है टेह तो टेह में इनकी आ रही है अनवृत्ति और ईयन परि रहते टी भाग का लोक हो जाता है ठीक है और कुछ शब्दों में इसमें जो री है जैसे प्र प्रीमेरी है प्रीमेरी है इसके लिए फिर है रा रितो हलादे हलादी शब्द होना चाहिए तो हलादी शब्द के रेकार जो शब्द है हलादी उसके री को क्या हो जाता है रा। रा रितो हला दे लघो तो प्री का क्या बन जाएगा प्र तो अब इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए आगे देखिए जैसे लघु शब्द है यहाँ केवल टी भाग का ही लोप होना है टेह से तो लग रह गया उठ गया इमन को जोड़ दो लघिमन और यह पुलिंग शब्द आपको लग रहा है लघिमा स्त्रीलिंग का है हम्म ये सब पुलिंग के शब्द होते हैं और तल प्रत्यय करेंगे तो लघुता क्योंकि विकल्प से है ये इमन ऐसे गुरु शब्द से गरिमा आयम गरिमा यम गरिमा नहीं अब कुछ लोग लड़कियों का नाम गरिमा रख लेते हैं गलत है वो पुलिंग का शब्द है जैसे सरिता रख लेते हैं सरिता सविता होता है नाम नहीं वो क्या देखते हैं कि आकारांत हो गया ये तो आकारांत तो राजा भी है तो वहीं बोले हम राजा आ रही है आकारांत तो पिता भी है पिता आ रही है आकारांत देख करके हमें निर्णय नहीं कर लेना चाहिए तो गुरु से गरिमा महत में टीभा का लोप हो होकर अत हट जाएगा महिमा और में दो कार्य होंगे टीभा का लोप भी होगा रिगोरा भी होगा मृदिमा अणु में टीभा का लोप होके अणिमा तो मूल शब्द क्या बनेंगे ये लघिमन गरिमन महिमन मृदिमन अणिमन और अणिमन इत्यादि अनंत हो गए तो राजन के समान रूप चलेंगे कोई बात नहीं अब क्योंकि ये भावाचक शब्द हैं, तो कोई कहे कि फिर स्त्रीलिंग में कैसे हम चलाएंगे रूप इसके तो पहली बात तो यह है कि स्त्रीलिंग में बद, बदलने के लिए हमारे पास हेतु क्या है आप बताइए नहीं जैसे गरिमा शब्द बोला हमने गुरु का भाव गरिमा यानी गौरव तो गरिमा शब्द यू तो पुलिंग में है लेकिन यदि कोई कहे कि स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलेंगे इसके तो आप क्या पूछेंगे उससे इसमें स्त्रीत्व तो धर्म पहले लाओ तो कैसे लाए इसमें स्त्रीत्व धर्म स्त्रीलिंग का बनाने के लिए हमारे पास कोई हां? आप, बात ये नहीं हो रही है बात ही हो रही है कि स्त्री तो धर्म कहा से आए इसमें यानी गौरव को आप स्त्रीलिंग में कैसे कैसे कहेंगे अरे भारीपन गरिमा का अर्थ माल, माल हो गया भारीपन तो भाव है ये भाव का स्त्रीलिंग कैसे बन जाएगा वो जो लिंग है वही रहेगा बदलेगा नहीं वो जैसे तो अत्यांत नपुसलिंग में आते हैं तो अब नपुसलिंग में ही रहेंगे हमेशा वो ये पुलिंग में है, तो पुल्लिंग में रहेंगे हमेशा ये तो स्त्रीलिंग बनेगा गरिमनी लेकिन कभी सुनना है गरिमनी क्योंकि रिंग भी होंगी नकारांत है तो ऋणी लगना ही है समाज में कुछ भी लेकिन गर्मनी और कोई प्रश्न करे गर्मनी और गरिमा इन दोनों के अर्थ में अंतर क्या है तो अर्थ तो है गौरव तो गौरव अर्थ है तो ये स्त्री स्त्री लिंग लाने के लिए इसमें कारण क्या बन गया गौरव में स्त्री तो कैसे आए भाव है वो तो अनुवाद के वाक्य देखिए इसके उदाहरण में सौभाग्यवती हारम नूपुरम तिलकम हम नूपुर प्रक्षालय साबुन से वस्त्रों को धो प्रक्षा एकता विद्वत्ता शौर्य धैर्यम सौख्यम सौंदर्यम गुरुत्वम दृश्य से अपरतः दीनता हीनता खिनता मूर्खता धीरुत्व कुरूपत्व चे ये भी देखा जाता है ये कर्म में हो गया अब ध्यान रखना गुणानाम गरिमा गुणों की गरिमा अब हमें हिंदी में क्या करते हैं वो हिंदी में तो ये का ही मान के चलते हैं तो गुणों का गरिमा ना बोल के गुणों की गरिमा बोलेंगे जबकि ये का शब्द है गुणों का गरिमा अणो अणिमा जो सूक्ष्म वस्तु है उसकी अनिमा उसका सूक्ष्मत्व लघुनाम लघिमा मृदुनाम मृदिमा महता महिमा चर्वत्र दृश्य कर्मवाची में हो गया विप्रह धनम गृहति प्रसारण हो गया ग्रह को गृह गृहिया धनिको धनम संग्रहणा संग्रह करता है वो और पुत्र पर अनुग्रह करता है वह सुंदर स्त्री तो आभूषणों के नाम आ रहे हैं सब धारण किए हुए हैं धारयति तो सा सा है सुंदरी स्त्री सुंदरी बनेगा या सुंदरा देखना सुंदरी तो सुंदरी। नहीं हिंदी में तो खेल बोल देते हैं लेकिन अकारांत है ना ये या तो हम गौराधि गण माने इसको गौराधि भ्रष्ट देख लेना इसको तो स्त्री ग्रीवायाम तो मोती की माला मुक्ता नाम ने, माला या हार, सीधा हार बोल दो हार उससे ही मोती की माला अर्थ निकल आता है लेकिन हार तो खेर हर प्रकार का हो सकता है कोई बात नहीं अगर स्पष्ट करना होगा तो साथ में बोलना पड़ेगा उसको तो हारम कान में कनफूल कर्ण यो कर्ण पूरे करने, करने, करने, एक साधना कुछ कह रही ऑन करके दे देना उनको मुझे है, है। इसमें दिया तो है तो का है ना हाँ? ने। तो न ठीक तो है तो कर्णपुर कर्णय कर्णपुर नासिकायाम नासिका या नासा भी बोल देते हैं और उसमें बुलाक नासा, नासा भरणम और हाथ में कंकड़ हस्त कंकड़ कं, का कंकड़ का कंकड़ ही शब्द है ये कंकरम। कंकरम। दो दो जाएंगे या अगर हम एक एक हाथ में एक एक ले लेते हैं तो कंकड़े और बाजूबंद के तो केयूरे भाल पर तिलक तो ललाटे ला तिलकम और आख में काजल दोनों आंखों में तो नेत्रो हो या चक्षुशो हो या क्षिणो हो कज्जलम अंजनम।, अंजनम और पैर में पाए गए हा नूपुरह हाँ, नूपुर पुलिंग का है तो नूपुरहु लेकिन उसमें उसमें जो आता है एक श्लोक रामायण में जब लक्ष्मण से पूछा था सीता के विषय में तो उन्होंने उत्तर दिया था ना कि ना हम जाना के यूरे न हम जाना मी नू पुरे तो अभी जाना मैं उसमें नमू सलिंग का भी प्रयोग मिला है नित्य जब उनसे आभूषण रास्ते में जो मिले थे ना राम को ढूंढते ढूंढते वो तो बाद में पता लगाया उन्होंने हनुमान ने तो ढूंढते ढूंढते आभूषण जो मिले थे तो वो दिखाई गए लक्ष्मण लक्ष्मण ने देखा उनको तो उनसे पहचानने की बात आई तो बोले मैं ना हम जाना मी केयूर है ना हम जाना मी कुंडल है इनको तो मुझे पता नहीं किसके हैं ये लेकिन नू पर जो है ये बता रहे हैं मुझे इनको जानता हूं मैं क्योंकि मैं रोज चरण स्पर्श करता था तो मेरी दृष्टि पड़ती थी उन पर नित्यम पादा तो लिंग भेद मिलता है इन चीजों में कोई ऐसी बात नहीं है तो धारण किए हुए है इन सबको धारण किए हुए है धारयति, धारण करती है इस में ले सकते हैं धारण किए हुए और धारित अस्ति, ऐसे भी कह सकते हैं इन सबको धारण किए हुए है और यदि हम कर्म बाचन बनाए इसको तो उधर उधर तृतीय हो जाएगी और और ये सारे जो है शब्द फिर प्रथमा व्यक्ति में आएंगे और अंत में आ जाएगा धारितानी इस तरह से हो जाएगा। नारियां सभी अलंकारों को धारण करती हैं और विधवा स्त्रीया नहीं करती हैं अर्थात तो सौभाग्यवत्य सौभाग्यवत्यो नारिय सर्वाणी अलंकाराणी धारियंती है स्त्रीय और विधवा स्त्रियं नहीं धार्म वह सुंदरी साबुन से अंगों को धोकर दर्पण में मुह देखती है और कंघी से वेणी को गूंथती है। गोने सुंदरी इन्होंने सुंदरी दिया है वैसे यहाँ चलिए कोई बात नहीं गौराधिकरण मांग सकते हैं सा सुंदरी फेन लेना अंगानी प्रक्षालय प्रक्षाला हाँ प्रक्षाल तो अंगानी दर्पणे और कंघी से वेणी को गूंथती है तो तो शब्द है तो और वेणीम गूंथती है और गूंथती सिंदूर सौभाग्य का चिन्ह है सिंदूरम हम चिन्हम अस्ती हाँ स्त्रियां मेखला हंसुली कुंडल भी पहनती हैं और इत्र लगाती है स्त्री स्त्रियो आप मेखला का हैं मेखला मेखला, मेखला।, हाँ, मेखला का मेखला तो मेखलाम और हंसुली ये गले का हो गया गर्वे। तो गईवेयकम हैं और कुंडल भी पहनती हैं यहाँ जातिवाचक मान के ये क्वेश्चन भी बोल सकते हैं कुंडलमपि अपनी धारयंती और इत्र लगाती हैं तो इत्र का हो गया गंध तैल ताइल। गंध तैलम च निक्षिपंती ब्राह्मण वथ विद्वान बनो क्षत्रिय निरोग बनो वैश्यव धनी बनो और शूद्रवत परिश्रमी बनो तो तो तो चुरा तुदाधिगण की ब्राह्मणव विद्वान बनो तो ब्राह्मणव ये अव्यय है ऐसे रहेगा। रहेगा ब्राह्मणव दकार हो जाएगा विद्वान बनो विद्वान सह अब यहाँ बनो का क्या बोलेंगे भाव। विद्वान बनो विद्वांस तो विद्वान सो भवान या किसी एक से कह रहे हैं तो हाँ विद्वान सो भव तो नहीं कहेंगे विद्वानसो भव तहेंगे फिर और नीत तो विद्वान भव ब्राह्मणव विद्वान भव क्षत्रिय नीरोगो भव वैश्यवध धनी भव शूद्र वचराग्यो किस में ये राग नई राग्यम का ना, नाई, नाई राग्यम, नाई क्या अर्थ होगा राग्यम नई राग्यम ये होता है कि नहीं ये राज्यम क्या चीज है भाव अर्थ में सही तो रग शब्द कहाँ पर है इसमें नई रोग्यम अभी तो आप बहुत राग्यम रज्ञम रज्ञम कर रहे थे नई रोग रोग्यम तो नई रोग्यम तो भाव हो गया उसका और यहाँ है विशेषण ये रोग रहित ये अर्थ है इसका और आप क्या ले रहे रोगराहित्य नहीं पकड़ा रोग रहित और रोग राहित्य क्या अंतर है दोनों में एक विशेषण है एक भाववाचक ये तो विशेषण है ना निरोग मनुष्य बनेगा निरोग और मनुष्य के अंदर नैरोोग्य आएगा अब तो आया समझ में तो नैरोोग्य भाव नहीं कह सकते आप निरोग नीरोग निरोगी, निरोगी निरोगी, निरोगी रहेगा निरोग, निरोग का रोग रहित विशेषण है ना ये निरोग होगा निर्गता रोगा ये जिससे रोग निकल गए निरोग वो निरोग होगा उसके अंदर नैरोग्य होगा हो गया शूद्रवत परिश्रमी भव वैश्यवत धनी भव शूद्रवच परिश्रमी भव संसार में एक और दीनता हीनता मूर्खता, दुष्टता रोग और शोक हैं, दूसरी ओर विद्वत्ता सौख्य शांति सौंदर्य और साधुता है तो जगति एक और एकता एक और का एकता हो जाएगा और दूसरी ओर का अपरतः हो जाता है एक तह तो एक तो दीनता हीनता मूर्खता दुष्टता रोगा उनमें तो एक क्वेश्चन रहेगा क्योंकि भाववाचक हैं वो और रोग और शोक में बहुवचन ले सकते हैं रोगा शोकाच संति अपरत विद्वत्ता सौख्यम हलिंग आएगा शांति सौंदर्य साधु साधुता साध� ठीक है और एक वचन में भी ले सकते हैं इसको क्रिया को अस्ति भी कह सकते हैं हैं? हाँ वर्तते या अस्ति, क्योंकि ऐसे जो शब्द आते हैं एक एक बात को कहने के लिए उसमें कोई क्योंकि भाव इसमें यह होता है कि विद्वत्ता जहां दिखाई दे रही है वहां और चीज नहीं है कहीं सौख्य दिखाई दे रहा है यानी कहीं ये कहीं ये कहीं ये समुचय नहीं कर रहे ना तो उस अवस्था में एक वचन भी आ सकता है और वक्ता के अंदर अगर समुचय की आकांक्षा है बोलने की विवक्षा है तो बहुवचन भी बोल सकते हैं अब मान लो कहीं नाम गिना रहे हम कि इस कमरे में और चे ये ये ये, ये वस्तुएं रखी है तो वहां एक नहीं कह सकते आप सबका समुच्चय लेना पड़ रहा है लेकिन हम कहें ये कि ये कमरों में क्या होता है कहीं ये होता है कहीं ये होता है कहीं ये होता है अब भाई एक वचन का कहना चाह रहे हैं एक वस्तु तो ये ध्यान रखना होता है ऐसे वाक्यों में चातुर्वर्ण्य प्राचीन परंपरा है चातुर्वर्ण्यम प्राचीना परंपरा विद्यते त्रैलोक में गुणों की गरिमा प्रेम की प्रियता अहिंसा की महिमा सदा रही है त्रैलोक गुणानाम गरिमा आगे बोलिए जो लिखा है बोल दीजिए जल्दी से प्रिय हाँ प्रेमण प्रियता क्योंकि प्रेमन शब्द है ये तो प्रेमण प्रियता अहिंसाया महिमा सदा रही है तो त्रैलोक में सदा रही है सदा विद्यते भी इस में वर्तमान काल का हो जाएगा यहाँ रही है का मतलब प्रचरिता या विद्यमाना अस्ति ठीक है।, है राम धन लेता है रामो धनम गृहती तू पुस्तक लेता है तो हम पुस्तक गृहनासी मैं फल लेता हूँ अहम फलम गृहामी रमेश धन संग्रह करता है रमेशो धनम संग्रहणति गुरु शिष्य पर अनुग्रह करता है कर्म होगा यहाँ पर गुरु शिष्यम अनुगृहना शुद्ध वाक्य में जहाँ अशुद्धियां प्राय हो जाती हैं कि विद्वानता या महानता बहुत बोलते हैं बुद्धिमानता महानता महानता तो बहुत चलता है आपकी बड़ी महानता है।, है नहीं ना? वो मुल, मुल तो ठीक है तो है मूल शब्द अज्ञान है ना मूल के आगे ता जोड़ो लेकिन महान तो मूल शब्द नहीं है यहाँ तो महत शब्द है मूल कहाष्य नहीं अनु तो उपसर्ग है क्रिया के साथ में ये शिष्यों पर पर गुरु हम्म अनुभव कर्म है सीधा उसका धातु का ही कर्म है तो विद्वत्ता महत्ता बुद्धिमत्ता और शौर्यता धैर्यता ये जैसे सत्यपति जी कुछ देर पहले बोल रहे थे क्या बोला था आपने हाँ, ोग्यता नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं ये नहीं इधर जब चल रहा था पृष्ठ तो आपने एक भाव का दूसरा भाव फिर ले लिया दो प्रत्यय कर दिए थे तो यहाँ भी दो, दो, दो प्रत्यय हो रहे शौर्य और ता श्य भी और तल भी अशुद्ध हो गया नहीं अरे या तो शौ या तो शूरता हाँ क्या कहा था सनातनीय हाँ दो तो भाव नहीं थे लेकिन वो सनातनीय बोला था हाँ हाँ होने वाला अर्थ में उसमें तत्र भावा में दो भाव के प्रत्यय ले लिए थे तो आपने तो यहां शौर्य शुद्ध होगा या शूरता धैर्य अथवा धीरता इस तरह से ऐसे ही यहां भी वही बात है सौंदर्य अथवा सुंदरता था था। है अथवा समीपता इस तरह से तो ऐसी भूलें प्राय हो जाती हैं अभ्यास में होने से ठीक है ये इसको यही रोकते हैं प्रणव ध्वनि